रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक चौवनवा भाग कृष्ण का दिल वैज्ञानिक शोध में में था 1920 में उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस कलकत्ता में एम करने के लिए दाखिला लिया जहां सीवी वी रामन पढ़ाते थे भौतिक विज्ञान का पर्याप्त ज्ञान हासिल करने के बाद कृष्णन ने रामन के साथ शोधकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया वे अक्सर सुबह छह बजे टहलने जाते और ठंडे पानी से नहाने के तुरंत बाद अपने शोध कार्य में जुट जाते उन्होंने प्रकाश के आणविक विकिरण एवं तरल पदार्थों में के प्रभाव पर कार्य किया उन्होंने और की चुंबकीय पर भी अनुसंधान किया मगर उनकी रुचि केवल शोध तक ही सीमित नहीं थी साहित्य धर्म और दर्शन की पुस्तकें भी वे से पढ़ते थे अक्टूबर उन्नीस में जर्मनी के प्रोफेसर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्वांटम यांत्रिकी पर व्याख्यान दिए क्रिस्टन ने उन व्याख्यानों का ध्यान अध्ययन कर उन्हें एक पुस्तक के रूप में संकलित किया सोमरफेल्ड कृष्णन की मौलिकता एवं विद्वता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पुस्तक को संयुक्त नामों से छापने का प्रस्ताव रखा पर जैसी अपेक्षा थी कृष्णन ने विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया कृष्णन का रामन के साथ सहभाग बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ रामन के आग्रह पर कृष्णन ने विभिन्न तरल पदार्थों पर प्रकाश के के का प्रायोगिक अध्ययन किया और उसकी व्याख्या की उन्होंने रामन प्रभाव की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जिसके लिए 1930 में रामन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया स्वयं रामन ने कृष्णन के योगदान का उल्लेख किया है लेकिन कृष्णन ने बाद में इस विषय पर आगे शोध नहीं किया उन्होंने चुंबकत्व, ऊषमा चालकता और तापायनिकी के क्षेत्र चुने तापाइन इलेक्ट्रॉनिकी की वह शाखा है जिसमें पदार्थों को गर्म करने पर उनमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का अध्ययन किया जाता है दिसंबर उन्नीस में कृष्णन ने ढाका विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में रीडर के पद पर काम प्रारंभ किया उस समय प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सचिंद्रनाथ बोस उस विभाग के प्रमुख थे वहाँ का प्रेरणाईक माहौल कृष्णन को बेहद पसंद आया और उन्होंने पूरे जोश के साथ काम शुरू किया वे सस्ते और सरल किस्म के तरीकों से प्रयोग करते थे उनके काम को एक विदेशी मित्र ने मजाक में कबार्ड से जुगाड़ करना बताया उन्होंने विषम चुंबकीय तथा सम चुम्बकीय स्पटिकों के चुंबकीय गुणधर्मों का गहन अध्ययन किया उनके शोध के लिए मद्रास विश्वविद्यालय ने उन्हें डीएससी की उपाधि प्रदान की उन्नीस में कृष्णन कलकत्ता लौटे जो उस समय देश में विज्ञान का प्रमुख केंद्र था वहां उन्होंने भारतीय विज्ञान विकास संघ यानी इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में फिजिक्स की महेंद्रलाल सरकार चेयर का पद संभाला प्रकाश के विकिरण और चुंबकत्व के माप पर कृष्णन के काम को इतना महत्वपूर्ण समझ गया कि 1940 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का पहलो चुना गया उस समय उनकी उम्र मात्र बयालीस वर्ष थी